पातंजल योग सूत्र समाधिपाद दूसरे दार्शनिकों ने इस आप्त के बारे में बहुत से तर्क वितर्क किए हैं उनका प्रश्न है कि आप्त वाक्य को सत्य क्यों माना जाए इसका उत्तर यह है कि वह उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति है यदि वह पहले किए हुए अनुभव के विरोधी न हो तो मैं जो कुछ देखता हूँ वह प्रमाण है और तुम भी जो कुछ देखते हो वह प्रमाण है ठीक इसी तरह इंद्रियों के भी अतीत एक ज्ञान है और जब कभी यह ज्ञान युक्ति और मनुष्य की पूर्वानुभूति का खंडन नहीं करता तब वह भी प्रमाण है यदि कोई पागल इस कमरे में घुस आए और कहने लगे मैं चारों ओर देवदूत देख रहा हूँ तो वह प्रमाण न कहा जाएगा पहले तो वह ज्ञान सत्य होना चाहिए दूसरे वह पहले के किसी ज्ञान का खंडन न करे और तीसरे वह उस मनुष्य के चरित्र पर आधारित हो मैंने बहुतों को यह कहते सुना है कि मनुष्य का चरित्र उतने महत्व का नहीं है जितना कि उसके शब्द वह क्या कहता है बस उसी को पहले सुनो अन्य विषयों के संबंध में यह बात भले ही सत्य हो पर धर्म के संबंध में तो यह संभव नहीं एक व्यक्ति दुष्ट स्वभाव वाला होता हुआ भी ज्योतिष के बारे में कुछ आविष्कार कर सकता है पर धर्म के बारे में बात अलग है क्योंकि कोई भी अपवित्र मनुष्य धर्म के यथार्थ सत्य को किसी काल में प्राप्त नहीं कर सकता अतएव सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो व्यक्ति अपने आप को आप्त कहकर ढिढोरा पीटता है वह पूर्णतया निस्वार्थ और पवित्र है अथवा नहीं दूसरे उसने अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति की है या नहीं तीसरे वह जो कुछ कहता है वह मनुष्य जाति के किसी पूर्व ज्ञान या पूर्वानुभव का खंडन तो नहीं करता आविष्कृत कोई भी नया सत्य पूर्वकालीन किसी सत्य का खंडन नहीं करता वरन वह तो पूर्व सत्य के साथ पूरी तरह मेल खाता है और चौथे दूसरों के लिए उस सत्य की प्राप्ति करना संभव होना चाहिए यदि कोई मनुष्य कहे कि मुझे एक दर्शन हुआ है और साथ ही यह भी बोले कि उसे मैं ही देख सकता हूँ और किसी के वश की वह बात नहीं तो मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता प्रत्येक मनुष्य स्वयं प्रत्यक्ष उपलब्धि करके यह देख सके कि वह सत्य है या नहीं फिर जो व्यक्ति अपना ज्ञान बेचता फिरता है वह आप्त नहीं है ये सब शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए तुम्हें पहले देखना होगा कि वह व्यक्ति पवित्र और निस्वार्थ है उसमें रुपया कौड़ी या नामयस की तृष्णा नहीं दूसरे उसके जीवन में यह प्रकट होना चाहिए कि वह अति भूमि पर पहुँच गया है तीसरे उसे हम लोगों को ऐसा कुछ देना चाहिए जो हम इंद्रियों से ना पा सकते हों और जो संसार के कल्याण के लिए हो साथ ही वह किसी दूसरे सत्य का खंडन ना करे यदि वह दूसरे वैज्ञानिक सत्यों का खंडन करता हो तो उसे तुरंत त्याग दो और चौथे वह व्यक्ति किसी सत्य की ठेकेदारी ना करे अर्थात वह ऐसा न कहे कि इस सत्य में मेरा ही अधिकार है किसी दूसरे का नहीं वह अपने जीवन में उसी को कार्य रूप में परिणत करके देखाए जो दूसरों के लिए भी प्राप्त करना संभव हो अतएव प्रमाण तीन प्रकार के हुए प्रत्यक्ष अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों की अनुभूति अनुमान और आप्तवाक्य मैं इस आप्त शब्द का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकता इसे दिव्य प्रेरित इंस्पायर्ड शब्द द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह प्रेरणा बाहर से आती है और यहाँ जिस ज्ञान की बात हो रही है वह भीतर से आता है इसका शाब्दिक अर्थ है जिन्होंने पाया है